ब्रह्मसूत्र के चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के तात्पर्य को बताने वाले अंतिम भाष्य का विचार चल रहा है भाष्कर भगवान ने मीमांसक मत का अनुवाद करके उसमें विद्यमान दोषों को बताया मीमांसकों का मानना है जीव को ब्रह्मरूप माने बिना भी मोक्ष हो सकता है क्योंकि मोक्ष का स्वरूप है संसाराभाव तो संसारा भाव रूप मोक्ष की सिद्धि के लिए जीव को ब्रह्मरूप मानने की आवश्यकता नहीं है संसारा भाव रूप मोक्ष सिद्ध करना हो प्राप्त करना हो तो संसार के कारण को समाप्त कर दो तो कारणाभाव कार्याव हो जाएगा संसार नहीं रहेगा संसार का कारण है कर्म सकाम कर्म तथा निषिद्ध कर्म का फल भोगने के लिए ही जन्म मरण रूप संसार की प्राप्ति हो रही है वो सकाम कर्म और निषिध कर्म को छोड़ दे करें न जीव और प्रत्यवाये न लगे इसके लिए नित्य नैमित्त कर्म करता जाए और जो पहले से हुए कर्म हैं उनको भोग करके समाप्त कर लें तो जब ऐसा ही जीवन व्यतीत करता रहेगा और प्रार समाप्त हो जाएगा जीवन तो भावी जन्म का निमित्त कोई कर्म किया ही नहीं तो फिर जन्मांतर का यानी संसार का निमित्त न होने से संसार भाव रूप मोक्ष इस प्रकार का मीमांसक मत का निराकरण करते हुए भास्कर भगवान ने कहा कि निमित्ताभाव दुर्ज्ञान है सहसा निमित्ता भाव को नहीं समझा जा सकता क्योंकि इस अनादि संसार में पूर्व में असंख्य जन्म हुए हैं और उन सभी जन्मों में जो काम्य कर्म तथा निषिद्ध कर्म किए हैं वे परस्पर विरुद्ध फल वाले हैं उनका एक जन्म में ही सबका पहले किए हुए अभुक्त फल परस्पर विरोधी कर्मों का भोग से क्षय होना संभव नहीं है वो तो रहेंगे इसलिए संसार का जो निमित्त है कर्म उसका अभाव दुर्ज्ञान है और श्रुति कर्म का अस्तित्व तो बता रही है संचित कर्म का तद यमणीय चरणा इत्यादि श्रुति से कर्म से सिद्ध होता है और उन कर्मों का फलोपभोग करने के लिए जन्मांतर ही होगा और ये भी नहीं कहा जा सकता कि सभी कर्म का क्षय नित्य कर्म के अनुष्ठान से होता हो नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान तो पुण्य कर्म का अनुष्ठान है और जो सकाम पुण्य कर्म है पहले किए हुए उनके साथ नित्य नैमित्तिक अनुष्ठान का विरोध न होने से उनकी निवृत्ति भी नहीं होगी और संचित का सभी के सभी पाप भी धर्मेण पाप अपनुदत यद्यपि कहा जाता है लेकिन निवृत्त नहीं हो पाएंगे कुछ किलबिस विशेष ही निवृत्त होते हैं कर्म से नित्य नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान से इसलिए उन जो कर्म नित्य नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान से निवृत्त नहीं हुए पाप पूर्व में अनुष्ठित और सकाम पुण्य कर्म जिनका फलोप नहीं हुआ वे ही जन्मांतर के आरंभ हो जाएंगे तो कैसे आप कहते हैं कि कारण समाप्त हो जाएगा संसार होगा नहीं संसारा भारू मोक्ष बिना ब्रह्म ज्ञान के ही सिद्ध होगा जो नित्य निमित्तिक कर्म है वो स्वयं भी का मुख्य फल चित्त शुद्धि होने पर भी आनुषंगिक फल जन, जन्मांतर है ऐसा कर्मणा पितृलोक यह श्रुति तथा आपस्तंभ स्मृति बता रही है वृक्ष के उदाहरण से स्मृति ने बताया कि नित्य कर्म का भी नैमित्तिक कर्म का भी आनुषंगिक फल होता है इसलिए संचित गत सकाम कर्म और नित्य नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान से निवृत्त तो नहीं हो पाए जो पाप कर्म और स्वयं नित्य नैमित्तिक कर्म भी अपना आनुषंगिक फलोप कराने के लिए जन्म का आरंभक निमित्त विद्यमान होने से निमित्ता भाव दुर्विज्ञान है ये भस्कर भगवान ने कहते हुए मीमांसक मत का निराकरण किया और ये भी कहा कि वेदांत मत में तो जीव स्वत ब्रह्मरूप होने से और अज्ञान से कर्तृत्व भोक्तृत्व जीवों में आरोपित होने से वह अज्ञान ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त होते ही सारे कर्मों का भी जब कर्तृत्व भोक्तृत्व का ही निराकरण हुआ तो क्षीयते चाच्य कर्मा तस्वीन दृष्टि के अनुसार सारे कर्म का क्षय करने का सामर्थ्य ज्ञान में है और ये ज्ञान जीव का ब्रह्म रूप से हो तब इसलिए जीव को ब्रह्म रूप मानना जरूरी है स्वाभाविक जीव का स्वरूप है ब्रह्म और औपाधिक स्वरूप है कर्तृत्व भोक्तृत्व ऐसा मानते हैं तो कर्ता भोक्तापना निवृत्त हो जाएगा और ये बीच में जो कहा कि कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो अनर्थ नहीं है किंतु शक्ति ही अनर्थ आ, क्या नाम स्वरूप है कर्तृत्व भोक्तृत्व तो उसका स्वरूप नहीं है वो तो अनर्थ है हर उस अनर्थ की निवृत्ति शक्ति के रहते हुए हो जाएगी यही मोक्ष है तो कहा शक्ति यदि कर्तृत्व भोक्तृत्व तो का कारण है तो वह आरंभ बन जाएगी दूसरे कर्तृत्व भोक्तृत्व की तो संसारा भाव सिद्ध नहीं होगा मोक्ष सिद्ध नहीं होगा और बिना सहयोगी के वो निष्पन्न नहीं कर पाएगी कर्तृत्व भोक्तृत्व को कहोगे संसार को निष्पन्न नहीं कर पाएगी कहोगे यदि तो सहयोगी भी विद्यमान है देश काल निमित्त शक्ति द्वारा नहीं तो कार्यान्या शक्ति को स्वीकार करना ही संभव नहीं होगा यदि उसका कार्य कभी भी नहीं होगा ये कहोगे तो।, तो उसके सहयोगी भी देश काल निमित्त विद्यमान है शक्ति द्वारा उनका जीव के साथ संबंध भी हो रहा है तो संसार निवृत्त नहीं हो पाएगा वेदांत मत में तो यह इस प्रकार संसार के नित्य बने रहने की आपत्ति नहीं आती अनमोक्ष का प्रसंग नहीं आता क्योंकि वेदांत में जीव ब्रह्मरूप है और उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व अंत करनादि उपाधि के कारण आरोपित है और वह आरोपित तो कर्तृत्व भोक्तृत्व ब्रह्मबोध से पहले तक रहता है अविद्या अविद्यावस्था में और जैसे ही ब्रह्मबोध होता है तो परमातृत्वादि जो प्रत्यक्ष प्रमाणादि का व्यवहार है वो सब उच्छिन्न हो जाता है बाधित हो जाता है ऐसा श्रुति स्वयं कह रही है यू नान्य आ, यत्रतु अन्यद अन्यव पश्यति, क्या नाम यू अस्व आत्मवभूत ये तो विद्यावस्था में संसार का अभाव बताती है यु द्वैतम भवति होती तद इतर इतर पश्यति यह अभिध्य संसार बता रही है वेदांत मत के अनुसार सब प्रमाण श्रुति से ये सिद्ध हो रहा है इसलिए जो निर्विशेष ब्रह्म है परब्रह्म है उसके ज्ञाता को कहीं गति द्वारा उसके निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति नहीं होती उसके लिए गमन व्यर्थ है तो फिर गति किस विषयक है यह जो प्रश्न था इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि गति है सगुण ब्रह्म विद्या विषय को सगुन ब्रह्म विद्या है उपासना और उपासकों को उपासना का फल देश परिछिन्न वो फल होने के कारण अर्गंता से भिन्न होने के कारण उस उपासना के फलभूत कार्य ब्रह्म में गंतव्य उपपन्न हो सकता है गंतव्य वही बनेगा जो गंता से भिन्न हो और देश से परिचिन्न हो पर ब्रह्म तो सर्वगत है गंता से अभिन्न है इसलिए वो गंतव्य नहीं होगा अपर ब्रह्म होगा जो शुरू में कहा था इसलिए अपर ब्रह्म यानि सगुण ब्रह्म विषय की सारी गतियां हैं इसलिए मार्ग का वर्णन भी गतियों का वर्णन भी कहीं निर्विशेष ब्रह्म विद्या के प्रकरण में नहीं है सविशेष ब्रह्म विद्या के प्रकरण में ही है शांडिल्य विद्या उपकोशल विद्या दहर विद्या आदि के प्रकरण में और ये जो है तैतरीय में ब्रह्मानंदवल्ली में ब्रह्म ब्रह्मविद आपनौती परम करके गत्यर्थक आपनोति का प्रयोग तो कहते हैं वह ब्रह्म की गतिपूर्वक प्राप्ति अभिप्राय से नहीं है अपितु नित्य प्राप्त जो परब्रह्म है उसके आवरण की निवृत्ति अविद्या सकारण अध अभिप्राय से आपनोती शब्द का प्रयोग है ब्रह्मविद आपनौती परम यह सूत्र वाक्य बता रहा है कि ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्म की प्राप्ति होती है का अर्थ गतिपूर्वक प्राप्ति होती है या नहीं ब्रह्म का स्वरूप जो ब्रह्म है वह ज्ञान से अभिव्यक्त होता है उसके अनादि अनिर्वचनीय आवरण रूपा अविद्या की निवृत्ति होती है ब्रह्मज्ञानी के ये ब्रह्मविद आपनोति परम वाक्य बता रहा है ये सारी चर्चाएं भाष्य में हम लोग यहां तक कर चुके हैं अब अभी पर विषया गतिर व्याख्या माना <coughs> इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार गते न पर विषयत्व अपि अच्छी कहते हैं परब्रह्म ज्ञानी के लिए गति व्यर्थ भी है वो फल प्राप्ति में गति का कोई उपयोग नहीं है जैसे उपासक को उपासना के फल प्राप्ति में गति मार्ग सहयोगी बनता है उपासना का फलभूत अपर ब्रह्म की प्राप्ति में ऐसे परब्रह्म ज्ञान का फलभूत जो परब्रह्म रूप से अवस्थान स्वरूप अवस्थान इसमें गति का कोई उपयोग नहीं है गति व्यर्थ है ये कहा टीका कारण की गतेर, गति व्यर्थ होने से न पर विषयत्व गतिर न पर विषयत्व ऐसे लगाना कि गति पर विषया गति नहीं हो सकती परब्रह्म को प्राप्त करने में गति का कोई भी उपकार नहीं हो सकता कोई उपकार नहीं कर सकती गति इसे कहा जा रहा है अपीच पर विषया गतिर व्याख्यायना प्ररोचनाय वाशात वा तो पर विषया गतिर व्याख्या तो ये जो परब्रह्म विषयक गति जयमिनी जी बताते हैं परम जयमिनी मुख्यत्वात इत्यादि से वह दो विकल्प करके भाष्कर भगवान उनको पूछ रहे हैं किस लिए है क्या पर पर्रह्म विद्या की स्तुति करने के लिए है या चिंतन के लिए है मार्ग का चिंतन करो इसके लिए है तो उसमें से यदि प्रथम पक्ष पूर्व पक्षी मानते हैं तो उसके लिए कहते हैं त्र प्ररोचनम तवत ब्रह्मविदो न गति क्रियते कते ब्रह्मज्ञानी की रुचि को बढ़ाने के लिए प्ररोचन के लिए की स्तुति के लिए पर ज्ञानी के सामने गति का वर्णन अनुपयुक्त है कोई उपयोगी नहीं है उससे कोई प्ररोचना पर ज्ञानी में उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि परब्रह्म ज्ञानी को तो स्वरूप अवस्थान होने के कारण जो अनुपम आनंद है स्वरूप का आत्मानंद वह अनुभव में आ रहा है जिस आनंद की मात्रा यानी कहती है बाकी विषय आनंद है हिरण्यगर्भ को मिलने वाला आनंद भी जिसका एक अंश है लेश है ऐसा ये आत्मानंद उसे स्वरूप अवस्थान से उपलब्ध है तो वह मार्ग सुन करके कैसे उत्तम मार्ग से जाना होगा हमारा ऐसे इसलिए ब्रह्म विद्या में हमें ये करना चाहिए ऐसी रुचि उत्पन्न नहीं कर सकता ये कह रहे हैं कि तत्र प्ररोचनम तावत ब्रह्म ब्रह्मविदो न गति क्रिय थे क्यों की कहते हैं स्ववेद्यन ये विद्या समर्पितेना स्वास्थ्य तत् वो तो आत्मरति है आत्मरति सैद आत्मतुष्टस्य मानव में प्रगीते हैं नो आत्मरति सैदत्म आत्मतुष्टस्य मानव तो आत्मरति है स्वरूप में ही रुचि है उनकी वो कैसे हुई कहते हैं स्वसंवेद्य न स्वास्थ्य के विशेषण है अव्यवहित विद्या विद्यामर्पित न और स्वसंवेद्य न स्वास्थ्य शब्द का अर्थ है स्वरूप अवस्थान स्वस्थ का जो भाव वो है स्वास्थ्य स्वस्थ कहते हैं स्वस्मिन तिष्टती थी स्वस्थ और स्व यानी आत्मा अपना वास्तविक स्वरूप और उसी में जो रहता है वो है स्वस्थ उसका धर्म है स्वास्थ्य वो क्या है स्वरूप अवस्थान अपने आप में रहना ये उसका ये है और वो स्वरूप जो है स्वयं प्रकाश है स्वसंवेद्य है इसलिए स्वास्थ्य न का विशेषण हुआ स्वस्वरूप स्वसंवेद्य न स्वास्थ्य न और एक विशेषण है अव्यवहित है न बुद्धि तो दूर है व्यवहित है बुद्धि और स्वरूप के बीच में आनंद में कोष है एक बुद्धि तो विज्ञान में कोष है ना इसलिए बुद्धि तो दूर है और ये स्वरूप तो है स्वास्थ्य जो है वो सबसे निकट है निर्दिष्ट है नमो निर्दिष्टाय जो कहा जाता है वो स्वरूप होने के कारण निर्दिष्ट शब्द का अर्थ होता है सबसे निकट जिससे निकट और कोई दूसरा ना हो तो आपके निकट कौन है सबसे परमात्मा आपका स्वरूप और ये शरीर प्राण मन ये बाहर है दूर है स्वरूप से इसलिए स्वास्थ्य है अव्यवहित तो। स्वास्थ्य में हमारे में कोई व्यवधान नहीं है हम ही तो स्वास्थ्य हैं अपना स्वरूप है तो इसलिए अव्यवहित न स्व संवेद देना और ये कैसे उपलब्ध हुआ अभी तक तो हम दूर थे स्वयं से पांचों कोषों में से किसी न किसी कोष में अहंता को स्थापित करके तदात्मक समझ करके अपने आप से दूर थे और ये कोशों में अध्यास को। उसके कारणभूत मूल अज्ञान के साथ निवृत्त कर दिया विद्या ने तत्वमशादी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मी इस विद्या ने उसे निवृत्त कर दिया अनिवृत्त करके स्वास्थ्य का समर्पक हो गया कौन ब्रह्म ज्ञान इसलिए उसे कहा जाता है विद्या समर्पित न स्वास्थ्य न जो शरीर आदि में आगंतुक रोग आते हैं उन आगंतुक रोग की निवृत्ति की औषधि सेवन से फिर स्वस्थ हो जाता है व्यक्ति माना जाएगा कि किसने ये कर दिया स्वस्थ वो तो फलानी औषधि के सेवन ने जो आगंतुक रोग था ये भौतिक शरीर का उसे दूर कर दिया शारीरिक स्वास्थ्य लाभ हुआ लेकिन पारमार्थिक जो स्वास्थ्य है वो पारमार्थिक स्वास्थ्य है स्वस्वरूप अवस्थान और यह स्वस्वरूप अवस्थान कौन कराता है विद्या विद वो कैसी कराती हैं तो जैसे औषधि आउश, सेवन ने आगंतुक रोग को निवृत्त कर दिया स्वस्थ तो स्वयं ही है, है रोग निवृत्त कर दिया तो स्वस्थ हो गया ऐसे ही समूल अध्यास जो पंचकोशों में आत्मा विमान रूप अध्यास हैं उसे उसके मूल कारण सहित निवृत्त कर दिया अहम ब्रह्मास्मी इस विद्या ने तो आवरण निवर्तक होने के कारण विद्या को कहा जा रहा है उसकी समर्पक और स्वास्थ्य हो गया विद्या से समर्पित विद्या के द्वारा समर्पित प्रदान किया गया तो विद्या समर्पित न अव्यवहित न स्वसंवेद्यन स्वास्थ्य न, न तत्सिद्ध है इसमें प्ररोचनम ब्रह्मविद का प्ररोचन ब्रह्म ज्ञानी की रुचि रति कहाँ होती है वो स्वरूप में होती है स्वरूप में स्थित होने से वह आत्मरति है वो तो मार्ग का कथन करने से वह बहुत खुश नहीं होगा उसे रुचि नहीं बढ़ेगी उससे जो है उस बहुत बड़ी प्रशंसा नहीं होगी ब्रह्म विद्या की तो इसलिए प्रथम विकल्प नहीं है कि गति का कथन प्ररोचन के लिए है ये नहीं कहा जा सकता तो द्वितीय रहेगा आपका अनुचिंतन के लिए तो उसका निराकरण कर रहे हैं नच इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार अनुचिंतन पक्षम प्रत्याह नच नित्य सिद्ध इति तो अनुचिंतन पक्ष हैं अनुचिंतनात्मक जो द्वितीय विकल्प गति का उपदेश अनुचिंतन के लिए है जैसे सगुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में मार्ग का चिंतन करने के लिए मार्गो का मार्ग का उपदेश है ऐसे ही परब्रह्म विद्या में भी परब्रह्म विद्या का फल प्राप्त करने के लिए गति चिंतन के लिए गति का उपदेश है ऐसा यदि मानते हैं तो कहते हैं जिसको प्राप्त करना है वह ब्रह्मज्ञानी का स्वरूप होने के कारण वह नित्य प्राप्त है नित्य सिद्ध है उसके लिए फिर मार्ग चिंतन की जरूरत नहीं है इस अभिप्राय से लिखा जा रहा है कि न नित्य सिद्ध निश्रेयस निवेदनस्य से असाध्य फल से ग्यनुचितने काचि अपेक्षा उपपद्यते तो नित्य सिद्ध जो निश्रेस है, है मोक्ष वह नित्य प्राप्त है मुक्ति और बंधन है उस आगंतुक बंधन की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से होती हैं वो कह रहे हैं विज्ञानस्य के दो विशेषण हैं कि नित्य सिद्ध निश्रेष निवेदनस्य और असाध्य फलस्य। विज्ञानस्य विज्ञान से विज्ञान है ब्रह्मात्म अनुभूति तो ब्रह्मात्म अनुभूति जो विज्ञान शब्दित हैं वह असाध्य फल है सगुण ब्रह्म विद्या तो साध्य फला है कर्म साध्य फलक है और ये जो तत्वशादी वाक्यों से उत्पन्न होने वाला ब्रह्म ज्ञान है वह असाध्य फल है का मतलब सिद्ध फल वाला है उसका फल है स्वरूप अवस्थान मुक्ति मुक्ति यह साध्य रूपा नहीं है कर्मफल नहीं है कर्मफल होता है साध्य वो होता है चार प्रकार का प्राप्य उत्पाद्य संस्कार्य विकार्य और चारों से विलक्षण विज्ञान का यानि अहम ब्रह्मास्मत्याकारक अनुभव का फल है इसलिए इस ज्ञान को कहा जाता है असाध्य फल और यह असाध्य फल है कौन नित्य सिद्ध निःश्रेयस और उसका निवेदन समर्पण कर रहा है जो ब्रह्म ज्ञान उसे गति अनुचितने का चेक्षा न उपपद्यते न च उपपद्यते उप का के साथ अन्वय होगा न चका तो विज्ञान को अपना फल प्राप्त कराने के लिए मार्ग चिंतन की कोई अपेक्षा नहीं है सहयोग सहयोग्यन्तर निरपेक्ष ही अहम ब्रह्मास्मि यह अनुभव अपना फल समूल अध्यास की निवृत्ति का संपादक बनकर के नित्य सिद्ध जो निश्रेयस है स्वरूप अवस्थान उसका अभिव्यंजक बन जाता है से अभिव्यक्त करता है इसके लिए आवश्यक नहीं है मार्ग चिंतन यदि ब्रह्मज्ञान को मार्ग चिंतन रूपी सहयोगी की जरूरत होती किसी न किसी प्रकार से तब तो मार्ग चिंतन का विधान मार्ग, मार्ग का उपदेश चिंतन के लिए कहा जा सकता था जैसे चिंतन करते हैं उपासक उनमें तो उपासना में मार्ग चिंतन सहयोगी है उपासना का फल प्राप्त करने के लिए ऐसा यहां ब्रह्म विद्या में नहीं है पर ब्रह्म विषय विद्या में नहीं है ये कहा गया तस्मात अपर ब्रह्म विषय गति ही इसलिए मानना होगा कि जो निषदों में मार्ग कथन है गमन के लिए और गमन पूर्वक उत्तरायण मार्ग से गमन पूर्वक प्राप्त होता है जो ब्रह्म उपासक को वह गंतव्य ब्रह्म अपर ब्रह्म है पर ब्रह्म नहीं है इसलिए स एना ब्रह्म गमयती इस वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ अपर ब्रह्म ही होगा पर ब्रह्म नहीं होगा कि <स्थाथ> तत्र परापर विवेक इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार कथम गते विषय इति आशंक्य तत्र परापरिति यदि गति अपर ब्रह्म विषयक ही है पर विषयक नहीं है तो कुछ लोगों ने जयमिनी आदि ने पर विषयक गति होती है यानी गति पूर्वक परब्रह्म की प्राप्ति होती है ऐसा वर्णन क्यों किया अपर ब्रह्म विषय की गति है तो पर ब्रह्म विषयक नहीं है तो उन्होंने ऐसा वर्णन क्यों किया यह जो प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तत्र परापर ब्रह्म इत्यादि वाक्य भाष्कर भगवान लिख रहे हैं इसी रूप में ये अवतरण लिखा है कि कथम तरही कैश्चित पर विषयत्व गते है उत्तम कैशित यानी जयमिनी आदि के द्वारा परब्रह्म विषयक गति है ये कैसे कहा गया इस प्रकार की आशंका का निराकरण करने के लिए भास्कर भगवान कह रहे हैं कि भले ही वे विचारक हैं दर्शन आदि का निर्माण किया है मीमांसादि दर्शनों का लेकिन स्वरूप विषयक भ्रांति ही उन्हें होने से परब्रह्म अपरब्रह्म का विवेक न होने से ऐसा उन्होंने कहा भ्रांति से कहा है विवेक से नहीं कहा अविवेक के कारण कहा है ये कह रहे हैं कि तत्र परापर ब्रह्म विवेक अनवधारणे न अपरस्म ब्रह्मणि गति गतिश्रुतया परस्मिन अध्याप्य तो तत्र यानी तस्मिन सति तस्मिन सती का अर्थ है कि गति अपर ब्रह्म विषयक ही है पर ब्रह्म विषयक नहीं है इसके निश्चित होने पर यह तत्र शब्द का अर्थ निकलेगा यह निश्चित होने पर परापर पर ब्रह्म विवेक अनावधारणे न पर ब्रह्म अपर ब्रह्म विषयक विवेक के न होने से अपरस्मिन ब्रह्मणी वर्तमान गतिश्रुत अपर ब्रह्म में ब्रह्म विषयक अपर ब्रह्म विषयक जो गति गतिश्रुतिया हैं उनका आरोप परब्रह्म के विषय में किया जा रहा है परब्रह्म पर आरोप किया जा रहा है कहाक्यों को पर ब्रह्म विषयक समझा जा रहा है यह भ्रांति है और यह भ्रांति क्यों हो रही है अविवेक के कारण ये गतिश्रुति जिस प्रकरण में आई है गतिश्रुतिया वह प्रकरण अपर ब्रह्म का है परब्रह्म का प्रकरण अलग है जहाँ पर कहीं पर भी गति का वर्णन नहीं है ऐसा प्रकरण का भी विवेक न होने से प्रतिपाद्य विषय का विवेक न होने से घालमेल कर दिया अपर ब्रह्म विषयक गति को परब्रह्म विषयक मान करके आरोप कर अब किम द्वे परम अपरं चेति इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार परापर ब्रह्म अपर प्रश्नपूर्वक परापरब्रह्मी गर्थवत्व आह किम द्वे इत्यादिना तो प्रश्न परब्रह्म प्रश्नपूर्वक का विभाग बताते हुए गति सूतियां अपर ब्रह्म के विषय में सार्थक हैं इसे बताया जा रहा है भाष्कर भगवान के द्वारा किम द्वे इत्यादि से तो किम द्वे द्रह्मणी परम अपरंच इति तो क्या दो ब्रह्म है पक्षी को यह कहा ना कि भ्रांति से ही अपर ब्रह्म विषयक श्रुतियों को परब्रह्म के ऊपर आरोपित किया जा रहा है बताया जा रहा है परब्रह्म विषय कह करके, तो इसका अर्थ है सिद्धांति के अनुसार दो ब्रह्म है तो क्या दो ब्रह्म है क्या सिद्धांति को पूर्व पक्षी ने पूछा कि किम द्वे ब्रह्मणी परम अपरंच पर और अपर ब्रह्म ऐसे दो ब्रह्म है क्या आपके मत में तो सिद्धांत कहते हैं हाँ दो ब्रह्म है ठीक है बिल्कुल दो ब्रह्म है तो बाढ़ द्वे बाढ़ का ठीक बिल्कुल ठीक कह रहे हो दो ब्रह्म है उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित प्रश्नोपनिषद में ही आचार्य पिपलाद जी ने सत्यकाम जावाल के सत्यकाम जावाल ने केवल सत्यकाम उनके पास ब्रह्म जिज्ञासु बन करके आए हुए सत्यकाम ऋषि के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है दो ब्रह्म है करके उन्होंने पूछा सत, सत्यकाम ने आचार्य पिपलाद जी से कि जीवन भर जो ओंकार की उपासना करता है उसे कौन से ब्रह्म की प्राप्ति होती है परब्रह्म की या अपर ब्रह्म की वो क्या प्राप्त करता है बताइए ओंकार उपासक तो उन्होंने सत्य काम के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा सत्य काम को संबोधित करके कि ए तत्व सत्य काम परंच अपरंच ब्रह्म यद ओंकार कहा कि हे सत्यकाम इसी पर और अपर ब्रह्म को इन दो में से किसी भी एक ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ओंकार का उपासक परब्रह्म को भी प्राप्त करता है अपर को भी प्राप्त करता है उसकी का, कामना के अनुसार किसको प्राप्त करना चाह रहा है उसके अनुसार क्योंकि ये जो ओंकार है ये दोनों का भी प्रतीक है ये दो ओंकार इसे बताया गया ये जो ओंकार है वह परब्रह्म ब्रह्म रूप भी है परब्रह्म का प्रतीक होने से अपरब्रह्म ब्रह्म रूप भी है अपर का प्रतीक होने से त्रिमात्र ओंकार का उपासक त्रिमात्र ओंकार में का ध्यान करता है परब्रह्म की दृष्टि से यदि यहां मनुष्य लोक में तो उसे ब्रह्म लोक में परब्रह्म का साक्षात्कार होता है और परब्रह्म को प्राप्त करता है त्र परम पुरुषम इक्षते ऐसा है और ब्रह्म सूत्र में पहले एक अधिकरण गया है इसी को विषय बना करके इक्षत्य इक्षतेर ईक्षत्यधिकरण कर्म व्यपदेशात परम व्यप कर्म व्यपदेशात ऐसा ऊपर ब्रह्म है पर ब्रह्म का पर पुरुष का ध्यान किया है ओंकार उपासक ने ये कैसे ज्ञात हुआ तो कहा वहां ब्रह्मलोक में जाने के बाद उसे श्रुति कह रही है कि परात्पर पुरुष का आत्मरूप से साक्षात्कार होता है परात्पर पुरुष है ब्रह्म पर ब्रह्म तो जैसा ध्यान यहाँ करेंगे वैसे ही वहां पर ज्ञान होगा वहां पर ब्रह्म का यदि ध्यान किया होता त्रिमात्र ओंकार में तो अपर ब्रह्म का ही सायुज प्राप्त होता लेकिन परब्रह्म का ध्यान किया तो परब्रह्म का वहां साक्षात्कार होता ये है ये निर्णय इक्ष अधिकरण में पहले व्यास जी दे चुके हैं तो ये यहां पर तो इतना मात्र के लिए यह श्रुति बताई है कि हां दो ब्रह्म है इसमें परब्रह्म अपरब्रह्म दोनों की भी चर्चा की है कि एक तद वही सत्य काम परंचा परंचंकार इत्यादि दर्शनात तो किम पुनः परम ब्रह्म किम अपरम इति तो ये पूछा गया यदि दो ब्रह्म हैं आपने बताए तो परब्रह्म कौन है अपर कौन है इनकी परिभाषा बताइए पहचान बताइए तो कहते पर ब्रह्म कौन है अपरब्रह्म कौन है इसको बताते हैं कि यत्र अविद्याकृत नाम रूपादि विशेष प्रतिषेधात अस्थूलादिश ब्रह्म उपदिश्यते तत्परम तो श्रुति ने उस प्रकरण में समझना चाहिए कि पर ब्रह्म का प्रतिपादन किया है जहाँ पर सारी विशेषताओं का निषेध अस्थूलम अणअनु इत्यादि से श्रुति करती है नेति नेति इत्यादि से उपाधि कृत समस्त विशेषताओं का निषेध द्वारा जिसका प्रतिपादन श्रुति के द्वारा हो रहा है वो परब्रह्म है निर्विशेष है वो। और तदे वच निर्विशेष ब्रह्म के प्रतिपादक जो श्रुति वचन है उन श्रुति वचनों के द्वारा प्रतिपादित अर्थ को समझना परब्रह्म विशेषता का निराकरण करते हुए प्रतिपा, जिस वस्तु का प्रतिपादन किया गया वह वस्तु परब्रह्म और उसी में जब उपासना के लिए विशेषताओं का आरोप किया जाता है तो वो अपर ब्रह्म हो जाता है वही चेतन तो एक है सारी विशेषताओं से रहित देखते हैं तो एक और औपाधिक विशेषताओं वाला देखते हैं तो वो सविशेष हो जाता है उसमें फिर अधिदेव उपाधि एक होने से एक हो गया हो और अध्यात्म उपाधियाँ अनेक होने से अध्यात्म जीव अनेक हो गए अधिदैव उपाधि वाले चेतन में अध्यात्म उपाधि वाले जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट विशेषताएं होने से उत्कर्ष होने से वो उत्कृष्ट होने से उन अधिदैव उपाधिक चेतन में विद्यमान जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं से संपन्न होना चाहता है जो चाहता है कि वो विशेषताएं मेरे में आ जाए तो कहा उसका मैं के रूप में चिंतन करो दहर विद्यादि में तो वो सारी विशेषताएं तुम्हारे में आएगी तम यथा यथा उपास तदे वो भवती उस चेतन का आप जैसा जैसा चिंतन करोगे ऐसे ही बन जाओगे चिंतन के अनुरूप ही जीव के हाथ में है वो जो बनना चाहता है वैसा ही अपना चिंतन कर लें तो वही बन जाएगा ये श्रुति कह रही है अनुस्मरण ये इसी इसी प्रश्न उपनिषद मूलक ही वो वहाँ पर यह है मेरा स्मरण करते हुए ओमकार का उच्चारण करते हुए जब निकल जाता है मूर्धा से योगी तो वह प्राप्त कर लेता है ब्रह्मलोक में परमाम गति हाँ वो परमागति है निर्विशेष ब्रह्म की वहाँ ब्रह्मलोक में जा करके प्राप्ति निर्विशेष ब्रह्म अनुभव कर लेता है वहां पर फिर ब्रह्मलोक लोक के क्या, ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाता है जब तक ब्रह्मा जी है तब तक जीवन मुक्त होकर के वहां रहता है उसे ब्रह्म का साक्षात्कार वहां होगा और फिर ब्रह्मा जी के साथ परागति शब्द जो मोक्ष है उसे प्राप्त कर लेगा तो यत्र अविद्याकृत नाम रूपादि विशेष प्रतिषेधात्तूलादि शब्देर ब्रह्म उपदिश्यते तत्परम निर्विशेषत विशेषताओं का निषेध करते हुए प्रतिपादन कर रहे हैं श्रुतिवाक्य तो समझना चाहिए पर ब्रह्म का और तदव यम विशेषेण कचित विशिष्ट उपासना उपदिश्य मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि शब्द तदपरम तो वही चेतन आदिदविक उपाधि से युक्त उसे करके फिर उसमें मनोमयत्व प्राण शरीरत्व भारूपत्व आदि विशेषता है सत्य कामत्व सत्य संकल्पत्व आदि बताई जाती है यदि तो वो माना जाता है सविशेष हुआ तो उसमें सभी विशेषताएं स्वतः नहीं है उपाधि के कारण है तो तदेव से लिया जा रहा है जिसे उपाधि विनिर्मुक्त बताया था निर्विशेष बताया था उसे ही सविशेष बताया जाता है तो तदे यम रूपि विशेषेण कचिद विशिष्ट उपासनाये उपदृश्यते मनोमय प्राण भा शरीर, शरीर भारूप इत्यादि शब्दे तद अपरम इस प्रकार ये परब्रह्म अपरब्रह्म ब्रह्म हुआ अपर सविशेष ब्रह्म अपरब्रह्म अपर है निर्विशेष ब्रह्म परब्रह्म पर ब्रह्म है नु श्रुति अद्वितीयश्रुतिपुत आप दो ब्रह्म मान रहे हो तो अद्वैत को बताने वाली जो श्रुति है एक मेवा द्वितीयम इत्यादि उसका क्या होगा अद्वैत श्रुति का विरोध होगा ना जब श्रुति प्रतिपाद्य दो ब्रह्म होंगे तो वो तो कह रही है कि एकम सद्विप्रा एक ही है एक वो देव सर्वभूत सुगुड़ और आप कह रहे हैं दो हैं तो अद्वैत श्रुति का विरोध उपस्थित होगा आपके मत में इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए भाषकर भगवान लिखते हैं कि न नद्वैत श्रुतियों का कोई विरोध नहीं है क्यों तो कहते इसलिए कि अविद्याकृत नाम रूप उपाधिक अविद्यात परिहित्वात कहा कि यदि दोनों को भी परमार्थ मानेंगे समसत्ताक मानेंगे तब तो अद्वैत श्रुति का विरोध होगा अद्वैत को भी और द्वैत को भी समसत्ताक मानेंगे ये ब्रह्म का भेद और अभेद ये दोनों यदि द्वैत अद्वैत समसत्ताक होंगे तो विरोध होगा लेकिन इसमें से अद्वैत है परमार्थ निर्विशेष तत्व है परमार्थ और सविशेषता जो है वह है व्यावहारिक औपाधिक कल्पित तो इसलिए जो सविशेष ब्रह्म को बताने वाली श्रुतिया हैं उन्हें व्यावहारिक ब्रह्म विशेष मानना मानन व्यावहारिक्र उनकी उपाधि व्यावहारिक सत्ता वाली है इसलिए व्यावहारिक उपाधि वाला ही वो ब्रह्म है ये कहा जाएगा और आ, ये जो नेति नेति अस्थूल इत्यादि श्रुतियां ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप को बता रही है निर्विशेष स्वरूप को इसलिए एक पारमार्थिक स्वरूप है ब्रह्म का एक औपाधिक स्वरूप है इसलिए कोई अद्वैत श्रुति का विरोध नहीं होगा अद्वैत श्रुति परमार्थतः अद्वैत बता रही है और सविशेष श्रुतियां व्यावहारिक सभी विशेषता बता रही है भेद बता रही है उपास्य उपासक भेद बता रही है इसलिए कोई विरोध नहीं है इसी अभिप्राय से कहा कि अविद्याकृत नाम रूप उपाधिकया सविशेष ब्राह्मण है ये जो द्वैत है वह अविद्याकृत नाम रूप उपाधि वाला होने से कोई विरोध पारमार्थिक अद्वैत के साथ नहीं होगा इसका हम पहले परिहार कर चुके हैं ये बता करके अपर त्रह्म उपासन से तत्सध शूयम स यदि पितृलोक कामोवती इत्यादि जगत जगदर्यक्षण संसार गोचरम एवं फलती तो वो जो अपर ब्रह्म विद्या है अपर ब्रह्म विषयक उपासना उसका फल भी संसार अंतक पाती उत्कर्ष ही है अभ्युदय ही है ब्रह्म सत्य काम है सत्य संकल्प है सविशेष ब्रह्म और उस सत्य का संकल्पत्व तो सत्य कामत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म का चिंतन करने वाला उपासक भी अपने उपास्य के गुणों से युक्त होता है तम यथा यथा उपास तद भवती के अनुसार तो इसमें भी सत्य कामत्व सत्य संकल्पत्वादि गुण आ जाते हैं तो इसलिए कहा कि अपर ब्रह्म उपासन से तत्सनिध्य मनम तो उपासना के प्रकरण में सूर्यमान जो फल है स यदि पितृलोक कामोति धर उपासना के प्रकरण में इत्यादि जगत ऐश्वर्यक्षण जगत अंतपाती ऐश्वर्यात्मक जो फल है वह संसार गोचरम एव फलम भवती संसारातपाती फल हो जाता है अनिवर्ती तत्वाद अविद्याया ऐसा क्यों तो भले ही सगुण ब्रह्म उपासना सगुण ब्रह्म विद्या है लेकिन निर्विशेष स्वरूप विशेष जो अज्ञान है अविद्या शब्दित वह अभी निवृत्त नहीं हुआ वह तो निवृत्त होगा ब्रह्मात्म एक अनुभूति से और निर्विशेष का मय के रूप में अनुभव होने से अविद्या अविद्यावृत्त होगी और ये अभी तो उपासकों की अविद्या बनी हुई है इसलिए उन्हें संसार अंत पाति ही उत्कर्ष प्राप्त होगा उपासना के फल स्वरूप ये फलस्वरूप एक अविद्याया और तस्य च देश विशेष तस्विशेष अवबद्धवात् तत्प्राप्त्यथ तस्य च तने उपासना का फलभूत जो संसार अंत पाती ऐश्वर्य है वह देश से परिचिन्न होने से देश विशेष अवबद्धत्व यानी देशत परिचिन ब्रह्म लोक में है तो देशत परिछिन्न होने के कारण जो देश परिछिन्न वस्तु है गनता है मृत्यु लोक में यहां और वो है फल फल जो है ब्रह्मलोक में घनता से भिन्न है तो उसे गति पूर्वक प्राप्त हो सकता है वहां गति सार्थक है सभी विशेषता की प्राप्ति में ये यहां पर कहा कि तस्विशेष अवबद्धवात उपा तस्य शब्दस लेना उपासना का फल तो उपासना का फल जो है देशतः परिचिन्न होने से तत्प्राप्त अर्थम गमनम अविरुद्धम इसके लिए तो गमन अविरुद्ध है सर्वगतत्वेपि स आत्मन इव से गमने इत्यादि का अवतरण है टीका में इसे देखिए व्यापिन जीव से कथम गति सर्वगतत्वेपि इति आपके मत में तो जीव व्यापक है ब्रह्म स्वरूप होने से तो जैसे आकाश व्यापक होने से सर्वगत होने से वह कहीं आता जाता नहीं है आकाश का कहीं भी जाने आने के लिए उसे रिजर्वेशन करने की जरूरत ही नहीं है हो सब जगह पहुंचाई हुआ है ऐसे ही जीव भी आकाश के तरह सर्वगत है व्यापक हैं तो उसका जाना आना कैसे बनेगा ये एक शंका हुई कि व्यानो जीव से कथम गति अर्चिरादिग से कैसे जाएगा इस शंका का समाधान करने के लिए कहते हैं तत्रहगत भाष्यम हैगतव च आत्मन आकाश इव घटादी गमने बुद्धि गमने गमन प्रसिद्धि अवादी स्म इत्यत्र कहते हैं सर्वगत आकाश की भी व्यवहार अवस्था में गति का वर्णन होता है यद्यपि आकाश स्वरूपतः सर्वगत है लेकिन घटादी उपाधियां वो परिचिन्न है और घटादि उपाधि से परिचिन जो आकाश है घटाकाश उसकी उपाधि घट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाओ तो माना जाता है घटाकाश गया तो उपाधि के गमना-गमन का आरोप उससे उपहित तो आकाश में होता है उपाधि के गमना-गमन का आरोप घटका जैसे आकाश में हुआ ऐसे ही जीव स्वरूपतः सर्वगत है व्यापक है लेकिन उसकी उपाधि जो सूक्ष्म शरीर है अंतकरण है वह परिचिन्न है और सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि का इस शरीर से निकलना होता है और ब्रह्मलोक में जाना होता है उपाधि आई गई जैसे घट आया गया तो घट उपहित आकाश में उसके आने जाने का आरोप हुआ ऐसे ही जीव की उपाधि सूक्ष्म शरीर एक स्थूल शरीर को छोड़कर के जाता है दूसरे शरीर को प्राप्त करता है इसको लेकर के आना जाना बन जाता है जीव का जैसे औपाधिक आना जाना आकाश का हुआ इसी अभिप्राय से लिखा कि सर्वगत आत्म न तो आत्मा सर्वगत होने पर भी स्वरूपतः सर्वगत होने पर भी आकाशस्य इव घटादि गमने उपाधी गमने गमन प्रसिद्धि तो घटादि के गमन पर आकाश का गमन जैसे माना जाता है ऐसे ही उपाधी के गमन को माना जाता है आत्मा का गमन तो उपाधि गमने गमन प्रसिद्धि अवादिस्म ऐसा हम पहले कह चुके हैं अवादिस्म का कहा पर कह चुके हैं तो तदगुण सारत्वात ये द्वितीय अध्याय में तीसरे पाद में एक अधिकरण गया वहां पर हम कह चुके हैं कि उपाधिक आना जाना है आत्मा का आत्मा नहीं जाती आती आत्मा की उपाधि जाती आती है और उस उपाधि के गमनागमन का आरोप जीव पर होता है तस्मात इति बादरी ऐसा स्थितः पक्षः तो जो इस अधिकरण के प्रथम सूत्र के द्वारा बताया गया पक्ष है प्रथम सूत्र से पंचम सूत्र तक पांच सूत्रों के द्वारा बताया गया जो पक्ष है वह सिद्धांत है स एनान ब्रह्म गमयती इस वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ कार्य ब्रह्म है अपर ब्रह्म है ये सिद्धांत है और परम ही पक्षांतर प्रतिभान मात्र प्रदर्शनम ये जो है पूर्व पक्षी के रूप में परम जयमिनी इत्यादि अंतिम तीन सूत्र के द्वारा बताया गया मतांतर है वो प्रतिभान मात्र है पक्षांतर प्रतिभान मात्र प्रदर्शनम वो किसके लिए है पूर्व पक्ष चैमिनी जी ऐसा का मानना ऐसा है ऐसा नहीं समझना वो तो व्यास के शिष्य हैं मीमांसा लिखी हो अलग बात वो व्यास की और ईश्वर के द्वारा ऐसा निर्देश होने से लेकिन उनको तो स्वरूप का मैं के रूप में ब्रह्म का ही निश्चय है जयमिनी जी को इसलिए भाष्कर भगवान बड़ा आदर के साथ उनको कहीं कहीं परम ऋषि लिखते हैं परम ऋषि ना ऐसा ये तो एक कर्म में कर्माधिकारी के लिए कर्म सिद्धांत स्थापित करने के लिए जयमिनी जी ने वो लिखा उसे नहीं समझना कि उनका अंतर अभिप्राय भी यही है और उनका यहाँ पर मत क्यों बताया गया तो कहते हैं प्रज्ञा विकासनाय ये सब विचार करने से कुछ बुद्धि का विकास हुआ कि नहीं हुआ विकास हो जाता है बुद्धि का ये सूक्ष्म विचार करने से और वो दृश्यते ते तो ग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शी जब तक बुद्धि सूक्ष्म ग्राही नहीं बनेगी विकसित नहीं होगी तब तक सारे संसार को अपने में समाया हुआ सूक्ष्म से सूक्ष्मतम परमात्मा जो जगत का अधिष्ठान है उसकी अनुभूति संभव नहीं है उसके लिए बुद्धि का सूक्ष्म होना विकसित होना बहुत जरूरी है जितना स्थूल से स्थूलतर को पकड़ती है स्थूलतम को पकड़ती उतनी ही मोटी मानी जाती है और जितनी जितनी उपाधि छूटती जाएगी सबसे सूक्ष्म तो सबसे स्थूल माना जाता है पृथ्वी को पांच गुणों से युक्त होने से पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म माना जाता है पानी को क्योंकि उसमें गंध नहीं है चार ही गुण है गंध को छोड़कर के बाकी और पानी से भी सूक्ष्म माना जाता है अग्नि को उसमें रस नहीं है रूप स्पर्श और शब्द तीन ही गुण हैं और अग्नि से भी सूक्ष्म माना जाता है वायु को उसमें रूप नहीं है स्पर्श और शब्द दो ही गुण हैं और वायु से भी सूक्ष्म माना जाता है आकाश को उसमें स्पर्श नहीं है केवल शब्द है और आकाश से भी सूक्ष्म है आकाश का भी कारणभूत जो आपका अव्यक्त महत मान लो अहंकार मान लो जो समी अहंकार है महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि वचन वो उससे भी सूक्ष्म है और उस अहंकार का भी कारण जो महत है माया वो उससे भी सूक्ष्म है और माया से भी सूक्ष्म है अव्यक्त और अव्यक्त से भी सूक्ष्म है अव्यक्ता पुरुष पर पुरुष से सूक्ष्म कौन है तो पुरुषान्न परम किंच काष्टा जो सबसे सूक्ष्म है उसको ग्रहण करने की योग्यता बुद्धि में आ जाए वो विकसित बुद्धि में आती है और बुद्धि का विकास होता है विचार करने से हर, हमेशा विचार में लगाए रखने से बुद्धि को बुद्धि का व्यायाम होना चाहिए नहीं तो तो आलसी होकर के पड़ी रहते मोटी हो जाती है जो शास्त्र नहीं चलता है वो तो जंग खा करके ऐसे पड़ा रहता है ऐसे बुद्धि भी जो विचार में प्रवृत्त नहीं है मोटी हो जाती है स्थूल हो जाती है तो भाषकर भगवान ने कहा कि परम जयमिनी तुम पक्षांतर प्रतिभान प्रतिभा प्रदर्शन प्रज्ञा अधिकरण तृतीय पाद का चौथे अध्याय के पूरा हो जाता इसका इस इस है इसका विचार इस अधिकरण का इस पाद का एक अधिकरण अवशिष्ट है उसका विचार कल शुरू होगा